अब वाक्य भाष्य का मंगलाचरण करके फिर वाक्य भाष्य का प्रारंभ ओं आप्याय मंगा व्क्प्राणचु श्रोत्रींद्रिया चर्वाणी सर्व ब्रह्मोपनिषद महम ब्रह्म निरापूरिया मह निराकोद निराकणस्व निराक मे अस्त तदात्मन निरते योपनिष्य सुधरमास्ते मयि सन ते मयि सन ओ शाति शातिशा शंकर शंकरचार्य शव बातरायन सूत्र भाष्य वंदे भगवत पुनःपुन ईश्वर गुरुरात्ती मूर्तिभागिने वोम व्यादेहाय नमः ओम शांति शांति शांति उपनिषदों, दस उपनिषदों में ऐसी उपनिषद हैं जिस पर भगवान शंकराचार्य जी ने दो दो भाष्य लिखे हैं भाष्य था वाक्य भाष्य, वाक्य भाष्य नाम से तो पद भाष्य का हम लोग विचार कर चुके हैं वाक्य भाष्य का विचार प्रारंभ होना है वाक्य भाष्य की अवतरण टीका को देखने से पहले वाक्य भाष्य का जो संबंध भाष्य है उसकी अवतरण टीका को देखने से पहले टीकाकार के द्वारा जो मंगलाचरण का श्लोक प्रारंभ में लिखा गया है उसे हम लोग देख लें प्रयत्नाद्यनतेण मन आदे प्रवर्तकम् विदिता विदिता सिद्धम ब्रह्माहमद्वयम वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कर रहे हैं आनंद जी तो ये जो केनोपनिषद है इसमें बताया गया है स्वसन्निधि मात्र से स्रोत्रादि का प्रवर्तक निर्विकार ब्रह्म है उसी को यहाँ पर पूर्वार्ध में इस श्लोक के आनंद गिरिजी ने कहा है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है मूल ग्रंथ में जिस विषय का प्रतिपादन है उस वस्तु का वस्तु की चर्चा मंगलाचरण में की जाती है तो मूल ग्रंथ के में निर्विशेष ब्रह्म का प्रत्येक आत्मा के रूप में निरूपण है ब्रह्मात्म एक निरूपण है तो ब्रह्मात्म एक को यहां पर भी बताया जा रहा है इसलिए ब्रह्म का स्वरूप पहले बताते हैं कि मनादे प्रवर्तक केनोपनिषद के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म मनादि का प्रवर्तक है स्रोत्र से स्रोत्र मनसो मनो इत्यादि से बताया जा रहा है कि स्त्रोत्रादि कार्यक्रम संघात का प्रवर्तक जो चेतन है वो ब्रह्म है इसलिए मन मनादे है प्रवर्तकम तो प्रवर्तक कहते हैं प्रेरणा देने वाले को प्रेरक को तो इसका अर्थ है उसका प्रेरणा रूप व्यापार है तो प्रे, प्रेरणा रूप व्यापार करने के लिए फिर वो प्रयत्न भी करता होगा तो आनंद गिरिजी कहते हैं कि प्रयत्नादि अंतरे नैव मनादे प्रवर्तकम वो मनादि का प्रवर्तक है लेकिन कोई व्यापार नहीं करता है बिना प्रयत्न के ही वह प्रेरक बनता है हाँ उसके लिए कोई प्रयत्न रूप व्यापार नहीं करना पड़ता बिना प्रयत्न के ही उसके मनादी सन्निधि मात्र से प्रवृत्त हो रहे हैं इसलिए सन्निधि मात्र रूप जिसकी प्रेरणा है किसी अन्य क्रिया रूप नहीं है विकारात्मक नहीं है और विदिता विदिता अन्यत्व सिद्धम तो विदित कहते हैं कार्य को अविदित कहते हैं कारण को जो किसी का कार्य भी नहीं है जो किसी का कारण भी नहीं है विदित कहते हैं हेय को अविदित कहते हैं उपादेय को और विदित अविदित से अन्य है का है हे उपादेय से अन्य है तो विदिता विदिताभ्या विदितान्न्य सिद्धम सिद्धम का अर्थ है निश्चित तो विदित अविदित से अन्यत्वेन जो निश्चित है कहा तो हे उपाधे भाव से रहित रूपेण निर्धारित है वो होता है आत्मा ही ऐसा <coughs> जो अद्वैय ब्रह्म हैं, कार्य कारणातीत तो, वह अद्वय ब्रह्म अहम में प्रत्यगात्मा है ये केनोप निषेद के द्वारा बताया जा रहा है यहाँ पर भी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण करते हुए ये कहा कि प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का निरूपण मूल ग्रंथ में हो रहा है कहता दु भेद रही तो द्वैत रही तो दूसरा हाँ द्वितीय नहीं है जहा अब केनोपनिषद का अवतरण लिखा जा रहा है भाष्य का संबंध भाष्य का टीका में जो संबंध भाष्य प्रारंभ हो रहा है ना कि समाप्तम कर्मात्म भूत प्राण विषय इत्यादि इस वाक्य का अवतरन है टीका में कि इत्यादि सामवेद शाखा भेद ब्राह्मण उपनिषद पदशो व्याख्यास भगवान भाष्यकार तो इत्यादि सामवेद शाखा भेद ब्राह्मण उपनिषद तो सामवेद शाखा भेद है तलवकार शाखा और तलवकार शाखा के ब्राह्मण भाग का जो नवम अध्याय है वो है केनेशित केनेशितम इत्यादि उपनिषद और उसकी पदसह व्याख्या भाष्यकार भगवान ने कर दी लेकिन उन्हें संतोष नहीं हुआ केनेशितम इत्यादि चौतीस मंत्रों का पदतः पदशः व्याख्यान करने के बाद भी उनके हृदय में असंतोष सा ही रहा ठीक ठीक हम केनु प्रतिशत के अर्थ को अपने पदभाष्य में नहीं बता पाए ऐसा उनको स्वयं लगने लगा इसलिए असंतोष हो रहा कि ठीक तात्पर्य नहीं निकल पाया पदभाष्य से इसलिए क्या कर रहे हैं तो शारीरिक ही न्यायी असंतोष का कारण बता रहे हैं और फिर अब जिससे संतोष वो ऐसा व्याख्यान कर रहे हैं कि शारीरिक न्यायी अनिर्मितर्थत्वात् तो असंतोष का हेतु बताया कि पद भाष्य में ब्रह्म सूत्र के अधिकरणों के बीच में जो युक्तियां बताई गई हैं उन युक्तियों से मूल मंत्रों का तात्पर्य निर्णय नहीं हुआ है तात्पर्य अर्थ निर्णित नहीं हुआ तो शारीरक का अर्थ है ब्रह्म सूत्र उसे शारीरक मीमांसा भी कहा जाता है न इसलिए शारीरक न्याय का अर्थ निकलेगा ब्रह्मसूत्र के अधिकरण और उन अधिकरणों के द्वारा अनिर्णित्थत्वात्थ केनोपनिषद के इन चौंतीस मंत्रों का शारीरिक में यानि ब्रह्मसूत्र में कहे गए अधिकरणों में जो युक्तियाँ बताई गई हैं उन युक्तियों के आधार पर निर्णय नहीं हो पाया इसलिए जो तर्क प्रधान है बुद्धि में अनेकों प्रकार की युक्तियां जिनके प्रकट होती रहती हैं उनके लिए केनोपनिषद के मंत्रों का व्याख्यान यह पद भाष्य मात्र पर्याप्त नहीं है ऐसा भाष्कर भगवान को लगने लगा इति इसलिए न्याय प्रधान ईर श्रुत्यर्थ संग्राहक ईर वाक्य ही व्याचिक्ख्यासु इसलिए जो कमी पदभाष्य में रही उस कमी को दूर करने के लिए तो युक्ति प्रधान अधिकरणों को आधार बना करके व्याख्यान के अनुपनिषद के मंत्रों का नहीं हो पाया तो अब युक्ति प्रधान अधिकरणों को आधार बना करके व्याख्यान करना चाहिए व्याख्यान की इच्छा वाले व्याचिक्ष्या व्याख्यान की इच्छा वाले भगवान भाष्यकार क्या करते हैं पूर्व कांडे न संबंधम अभिधि तो पूर्व कांड है तलवकार शाखा के ब्राह्मण भाग के आठ अध्याय उन आठ अध्याय रूपी कर्मकांड के साथ नवम अध्याय रूपी ज्ञान कांड का संबंध भी बताने की इच्छा भगवान भाष्यकार को है इसलिए संबंध अभिधित्सु कहा जाता है बताने की इच्छा वाले को हाँ अभिधातु इच्छति इति सु बताना चाहते हैं वो भी कौन भगवान भाष्यकार ये दोनों भगवान भाष्यकार के विशेषण है न्याय प्रधाने प्रधान अर्थ संग्रह कई वाक्यसु तो सूत्रात्मक तथा व्याख्यानात्मक युक्ति प्रधान वाक्यों के द्वारा केनोपनिषद के मंत्रों का व्याख्यान करने की इच्छा वाले भगवान भाष्यकार कर्म के साथ ये नौ मध्यारूपी ज्ञान का संबंध भी बताना चाहते हैं इसलिए पहले पूर्व संक्षेप तो दर्शेती तो आठ अध्यात्मक कर्म कांड के अर्थ का संक्षेप में कथन करते हैं व्यापन करते हैं कि कर्मात्म भूत प्राण विषय विज्ञानम कर्म च अनेक प्रकार तो समाप्त कर्मात्म भूत प्राण विषय प्राण विषय विज्ञानम विज्ञानम यानि उपासना प्राण विषय विज्ञानम तो प्राण विषयक उपासना विज्ञान समाप्त प्राण का विशेषण है कर्मात्मूत तो कर्म का आश्रयभूत भूत का अर्थ है क्रियाश्रय तो प्राण है ना इसलिए कर्मात्म कहा जाता है प्राण को समस्त कर्मों का आश्रयभूत कर्म है क्रियात्मक क्रियाश्रय माना जाता है प्राण को ज्ञान आश्रय माना जाता है मन को अंतकरण को <coughs> तो समस्त कर्म का आश्रय रूप जो प्राण तद विषयक उपासना विज्ञानम शब्द का अर्थ है वो समाप्ता का मतलब प्राण उपासना को पहले आठ अध्याय में बता दिया गया है। ज्यो श्रेष्ठत्व विशुद्धत्व आदि गुणों से विशिष्ट प्राण की उपासना तलवकार शाखा के आठ अध्याय में बता दी गई है और केवल उपासना ही बताई क्या कहते नहीं कर्मच अनेक प्रकारम तो नित्य नैमितिक काम्य निषिधादि भेद से अनेकों प्रकार का कर्म भी आठ अध्याय में बताया गया है इसलिए अनेक प्रकारम कर्म च समाप्तम तो कर्म तथा प्राण उपासना ये कर्म कांड का विषय है उसे संक्षिप्त में यहाँ पर बता दिया गया इसका फल क्या है कर्म कांड के द्वारा प्रतिपादित कर्म उपासना का तो फल बताया जा रहा है संसार ही संसार अंत पाती अभ्युदय ये इसका फल है ये यो इत्यादि से बताया जा रहा है उससे पहले ये जो एक वाक्य लिखा है इसका अर्थ टीका में टीकाकार करते हैं उसे देखिए है। कर्मनाम आत्मभूत यानी आश्रयभूत प्राण कर्मात्मभूत ये प्राण का विशेषण है ना तो कर्मात्मभूत प्राण इसमें कर्मधारय समास है उसका विग्रह है कि कर्मनाम आत्मभूत यानी आश्रयभूत प्राण और तस्या शुद्धवादी गुण विशिष्ट से उपासन पूर्वतत्र पूर्वोत्न कर्म में अतिवृत्तम वृत्तम समाप्तम बता दिया गया है और कर्मच नित्यनैमित्तिकादि अनेक प्रकारम अविदुषा अतिक्रांतम जो अनुपासक है उनके लिए कर्म को भी बता दिया गया ये कर्म तथा उपासना दोनों को बता दिया गया है कर्म के द्वारा अब उनसे जो फल होना है उस फल का वर्णन करने के लिए ये विकल्प समुच्चय अनुष्ठान इत्यादि वाक्य आ रहा है इसकी अवतरण टीका है ताभ्याम इत्यादि इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल